श्री गर्गसहिता विश्वजीत खंड आठवां अध्याय शिष्यपाल के मित्र द्युमान तथा सशक्त का वध श्री नारद जी कहते हैं राजन शिषपाल अपनी सेना को साथ ले माता पिता का तिरस्कार करके चंद्रिकापुर से बाहर निकला दुष्टों का ऐसा स्वभाव ही होता है उनके साथ वाहिनी और ध्वजनी सेनाओं से युक्त द्युमान और सप्त निकले शिष्यपाल के दो मंत्रियों के नाम थे रंग और पिंग वे दोनों क्रमशः प्रतना और अक्षौणी सेना लिए के लिए नगर से बाहर आए नरेश्वर शिषपाल की महासेना प्रणय काल के महासागर के समान उमड़ती आ रही थी उसे देखकर कर यदवंशीवीर भगवान श्री कृष्ण को ही जहाज बनाए उस सैन्य सागर से पार होने के लिए सामने आए महाबली द्युमान शिषपाल से प्रेरित हो वाहिनी सेना सहित आगे बढ़कर यादव योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा सम्रांगण में दोनों सेनाओं की बाढ़ वर्षा से अंधकार छा गया घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि आकाश आच्छादित हो गया नरेश्वर दौड़ते हुए घोड़े उछलकर हाथियों के मस्तक पर पांव रख देते थे और घायल हुए हाथी युद्धभूमि पैरों में थे शत्रुओं को गिराते और सूढ़ की फुककारों से इधर उधर फेंकते कुचलते आगे बढ़ रहे उनके मस्तक पर कस्तूरी और सिंदूर से पत्र रचना की गई थी और पीठ पर लाल रंग की झूल उनकी शोभा बढ़ाती थी पैदल सैनिक बाणों गदाओं परिघों तलवारों शूलों और शक्तियों की मार से अंग अंग कट जाने के कारण धराशायी हो रहे थे उनके पैर घुटने और बाहुदंड छन भिन्न हो गए राजन कोई अपनी तीखी तलवार से युद्ध में घोड़ों के दो टुकड़े कर देता था कितने ही वीर हाथियों के दांत पकड़कर उनके मस्तकों पर चढ़ जाते थे और सिंह की भांति महावतों तथा हाथी सवारों को चीर फाड़ डालते थे बहुत से महाबली घुड़सवार योद्धा हाथियों के समूह को फांदकर शत्रु सैनिकों पर खड्ग का प्रहार करते और उन्हें विजिंड कर डालते थे ऐसा दिखाई देता था कि घोड़ों की पीठ से उनका स्पर्श ही नहीं होता है वे नटों की तरह विद्युत वेग से घोड़ों पर चढ़ते उतरते रहते थे शत्रुओं की सेना का वेगपूर्वक आक्रमण होता देख अक्रूर सामने आए उन्होंने बाणों की वर्षा से दुर्दिन अर्थात बरसात का दृश्य उपस्थित कर दिया द्युमान ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाण समूहों की बौछार से अक्रूर को आच्छादित कर दिया ठीक उसी तरह जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक देता है गांधनी पुत्र अक्रूर ने क्रोध से मूर्छित हो द्युमान के बाढ़ समूहों पर विजय पाकर उस वीर के ऊपर शक्ति से प्रहार किया उस प्रहार से दीमान का अंग विदीर्ण हो गया वह दो घड़ी के लिए अपनी चेतना खो बैठा परंतु शिषपाल के उस बलवान मित्र ने फिर शीघ्र ही उठकर युद्ध आरंभ कर दिया द्युमान ने लाख भार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में ली और उसके द्वारा अक्रूर की छाती पर चोट करके मेघ के समान गर्जना की उसके प्रहार से अक्रूर मन ही मन किंचित व्याकुल हो उठे तब बार बार अपने धनुष की टंकार करते हुए युधान अर्थात सातिकी सामने आए उन्होंने खेल खेल में एक ही बाण मारकर तुरंत द्युमान का मस्तक काट डाला द्युमान के गिर जाने पर उसके वीर सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले उसी समय अपनी सेना को भागती देख सख्त वहाँ आ पहुँचा परिघाकर योद्धान पर सहसा चलाया। ने ने अपने बाण समूह से उस के टुकड़े कर दिए। तब उठाकर पर दे मारा अर्जुन के सखा योद्धान क्षण भर के लिए मूर्चित हो गए इतने में ही महाबली वीर कृतवर्मा वहां आ पहुंचा उसने बाण मारकर अश्व से हित शक्त के भी रथ को चूर चूर कर दिया तब शक्त ने भी गधा की चोट से कृतवर्मा के उत्तम रथ को चकनाचूर कर डाला राजन कृतवर्मा ने रथ छोड़कर शक्त को रोषपूर्वक पकड़ लिया और उसे गिराकर दोनों भुजाओं से उछालकर एक योजन दूर फेंक दिया उस युद्धभूमि में शक्त के गिर जाने पर शिष्यपाल की आज्ञा से उसके दोनों मंत्री रंग और पिंग क्रमश प्रीतना और अपछोड़ी सेनाओं के साथ बाण वर्षा करते हुए युद्ध में शत्रुओं को कुचलते हुए आए मैथिलेश्वर ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और वायु देवता एक साथ आ पहुँचे हैं उन दोनों की उद्भट सेना को देख पिता के समान पराक्रमी यादवेंद्र प्रद्युम्न धनुष हाथ में लेकर भरी सभा में इस प्रकार बोले प्रद्युम्न ने कहा योद्धाओं रंग और पिंग के साथ होने वाले युद्ध में मैं अग्रगामी होकर जाऊंगा क्योंकि रंग और पिंग महान बल पराक्रम से संपन्न दिखाई देते हैं श्री नारद जी कहते हैं प्रद्युम्न की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र नितिवेत्ता महा बाहू भानु सबसे आगे होकर अपने बड़े भाई से बोले भानु ने कहा प्रभो जब तीनों लोग एक साथ युद्ध के लिए आपके सम्मुख उपस्थित दिखाई दे तब आपके धनुष की टंकार होगी इसमें संशय नहीं है मैं केवल तलवार से ही रंग और पिंग के मस्तक काटकर तरबूज के दो टुकड़ों की भांति हाथ में लिए यहां प्रवेश करूंगा। इस प्रकार से गर्ग सीता विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में दुमान और सप्त का वध नामक आठवां अध्याय पूरा हुआ